करने वाले सभी श्रद्धालुओं की सदगुरु रक्षा करते हैं। जो उनकी पत्नी की थी और वो के भाविक थे, श्रद्धालु थे उनकी भी जात जो है वो अटक रही थी और वो हवा के झोंके से झोले खा रही थी समुद्र में उसमें राजा महाराजाओं के मंगाए हुए सोना चांदी जेवर और हीरे पन्ने निधि के साथ सेठ सेठ डूब रहा था तो ने प्रार्थना की कि काशी के सतगुरु कबीर मेरी पत्नी शिष्य है और मैं तो आपका सेवक हूँ मुझे तो टाइम भी नहीं मिली कि मैं आपको गुरु करने के लिए आऊ परंतु मैं आपका भाविक हूँ श्रद्धालु हूँ आज आप मुझे बचा लो तो मैं अवश्य आपका शिष्य बन जाऊंगा उस समय उन्होंने पुकार की थी तो सतगुरु वहां प्रकट हुए और दामोदर सेठ का जाज पकड़ के किनारे लाए लाएर सेठ के साथ बहुत मनुष्यों को बचाकर और बहुत सारी निधि बचा करके अपने भक्त को दर्शन दिए थे तो सतगुरु की ऐसी अनंत महिमा है इसलिए हम सतगुरु को पहचाने तभी अपना कल्याण संभव है तो आज का प्रसंग यही समाप्त तो होता है जानना चाहते है क्या समय हुआ है और शतनाम की ध्वनि शात बोले जय जय जय गुरु